महाभारत शांति पर्व नवती तमो के कर्तव्य का तथा तो उनके आत्मशुद्धि और सदगति का वर्णन युधिष्ठि धर्मोस्ती नुद्धे न राजा हंसी महाजनम युधिष्ठिर ने पूछा नरेश्वर क्षत्रियर्म से बढ़कर पापपूर्ण दूसरा कोई धर्म नहीं है क्योंकि तो राजा किसी देश पर चढ़ाई करने और युद्ध छेड़ने के द्वारा महान कर डालता है। विद्वं जगह जिज्ञास महानाज प्रो भरतर छवं भरत श्रेष्ठ अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि राजा को किस कर्म से पुण्य लोगों की प्राप्ति होती है अतः यही मुझे बताइए राजा राजच सुचियो मलास्म जी ने कहा राजन पापियों को दंड देने और सत्पुरुषो को आदर पूर्वक अपनाने से तथा यज्ञों का अनुष्ठान और दान करने से राजा लोग सब प्रकार के दोषों से छुटकर निर्मल एवं शुद्ध हो जाते हैं उपरुंधति राजानो भूताने विजयाथिन तजय प्राप्य वर्धयन्ति पुनः प्रजा जो राजा विजय की कामना रखकर युद्ध के समय प्राणियों को कष्ट पहुँचाते हैं वे ही विजय प्राप्त कर लेने के बाद पुनः सारी प्रजा की उन्नति करते हैं अभविध्यंत पापा दान यज्ञ तपोबल अनुग्रहाय भूतान पुण्यमेश वे दान यज्ञ और तप के प्रभाव से अपने सारे पाप नष्ट कर डालते हैं फिर तो प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए उनके पुण्य की वृद्धि होती है क्षेत्र निर्याता निर्यातम विनचति निरम क्षेत्र भ्रंती कथा निकृते कृष्ण भूता पुनः जैसे खेत को निराने वाला किसान जिस खेत की नराई करता है उसकी घास आदि के साथ साथ कितने ही धान के पौधों को भी काट डालता है तो भी धान नष्ट नहीं होता है बल्कि निराई करने के पश्चात उसकी उपज और बढ़ जाती है इसी प्रकार जो युद्ध में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करके सैनिक वध करने योग्य शत्रुओं का अनेक प्रकार से वध करते हैं राजा के उस कर्म काम यही पूरा पूरा प्रायश्चित है कि उस युद्ध के पश्चात उस राज्य के प्राणियों की पुनः सब प्रकार की उन्नति विराट जो राजा समस्त प्रजा को धन क्षय प्राण नाश और दुखों से बचाता है लुटेरों से रक्षा करके जीवन दान देता है वह प्रजा के लिए धन और सुख देने वाला परमेश्वर माना गया है स सर्वि राजा था भद्राडी संपूर्ण भगवान आराधना करके प्राणियों को देकर कर लोक में सुख भोगता है और परलोक में भी इंद्र के समान स्वर्गलोक का अधिकारी होता है ब्राह्मणार्थे समुपन्न जोर भी श्री उपमुत्सृज सो दंत दक्षिण ब्राह्मण की रक्षा का अवसर आने पर जो आगे बढ़कर शत्रुओं के साथ युद्ध छेड़ देता है और अपने शरीर को योग की भांति निछावर कर देता है उसका वह त्याग अनंत दक्षिणाओं से युक्त यज्ञ के ही तुल्य है अभी तो विकरण शत्रु जो निर्भय हो शत्रुओं पर बाणों की वर्षा करता और स्वयं भी बाणों का आघात सहता है उस क्षत्रिय के लिए उस कर्म से बढ़कर देवता लोग इस भूतल पर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं देखते है तस्य यावन्ते तस् शस्त्राण येन्धन संयुगे लोका युद्ध स्थल में उस वीर योद्धा की त्वचा को जितने शस्त्र विदीर्ण करते हैं उतने सर्व कामना पूरक अक्षय अच्छा लोक उसे प्राप्त होते हैं यद सुधिर गात्राद आहवेश प्रवर्तते सह तेन रक्त सर्व पाप्रमुचे समरभूमि में उसके शरीर से जो रक्त बहता है उस रक्त के साथ ही वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है यान दुखान सहते क्षत्रियो युद्ध तेन तेन तपो भूय ये धर्म विदोह विदोहो युद्ध में बाणों से पीड़ित हुआ क्षत्रिय जो जो दुख सहता है उस उस कष्ट के द्वारा उसके तप की ही उत्तरोत्तर वृद्धि होती है ऐसी पुरुषों की है तो संख्ये वर्तन्ते धर्म पुरुषा सूराक्षरण मिक्ष जीवन हम जैसे समस्त प्राणी बादल से जीवन दायक जल की इच्छा रखते हैं उसी प्रकार वीर से अपनी रक्षा जन्म कुरयान नथा अभय काल के समान ही उस भय के समय भी यदि कोई सूरवीर उस भीरु पुरुष की सकुशल रक्षा कर लेता है तो उसके प्रति वह अपने अनुरूप उपकार एवं पुण्य करता है यदि पृष्ठवर्ती पुरुष को वह अपने जैसा न बना सके तो भी पूर्व कथित पुण्य का भागी तो होता ही है यदि तय कृत महाय नमस्कुर्यु सदैव तम युक्त न्याय चुर्युस्ते न चवर्तते तथा यदि वे रक्षा पाए हुए मनुष्य कृतज्ञ होकर सदैव उस सूरवीर के नतमस्तक होते रहे तभी उसके प्रति उचित एवं न्याय संगत कर्तव्य का पालन कर पाते हैं अन्यथा उनकी स्थिति इसके विपरीत होती है पुरुषाण समान दृश्य ते महदरम संग्रामेडी कबेलाया सभी पुरुष देखने में समान होते हैं परंतु युद्धस्थल में जब सैनिकों के परस्पर भिड़ने का समय आता है और चारों ओर से वीरों की पुकार होने लगती है उस समय उनमें महान अंतरगोचर होता है एक श्रेणी के वीर तो निर्भय होकर शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं और दूसरी श्रेणी के लोग प्राण बचाने की चिंता में पड़ जाते हैं पतत्या भी सहाजान सूर्वीर शत्रु के वेग से आगे बढ़ता है और भीरु पुरुष पेट दिखाकर भागने लगता है वह स्वर्ग लोग के मार्ग पर पहुंचकर भी अपने सहायकों को उस संकट के समय अकेला छोड़ देता है मास्मता दृषास्ता जनिष्ठा पुरुषाधमान ये सहायान ऋण हिथ्वा स्वस्ति मंथो गृहान जो लोग रणभूमि में अपने सहायकों को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर लौट आते हैं वैसे नराधमों को तुम कभी पैदा मत करना अस्वस्थिभ्य कैवा इंद्रपुरगमान त्यागन यहां स्वान प्राणुम्छति तम हंडो काटलोष्ठर्वा दहेयुर्वा कटाग्निना पशुन्मारे युर्वा क्षत्रिआे सूरी धृषा उनके लिए इंद्र आदि देवता अमंगल मानते हैं जो सहायकों को छोड़कर अपने प्राण बचाने की इच्छा रखता है ऐसे कायर को उसके साथी छत्री, लाठी या ढेलों से पीटे अथवा घास के ढेर की आग में जला दे या उसे पशु के भांति गला घोटकर मार डाले अधर्म यच्छया मरणम भवे विसृजन श्लेष्मत्रणी कृपण पर अवीक्षते नेह न प्रणय जोधि ग्षत्रो ना से तत्क प्रशंस पुरा खाट पर सोकमर न क्षत्रि के लिए अधर्म है जो क्षत्रिय कफ और मल मलमूत्र छोड़ता तथा दुखी होकर विलाप करता हुआ बिना घायल हुए शरीर से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसके इस कर्म की प्राचीन धर्म को जानने वाले विद्वान पुरुष प्रशंसा नहीं करते हैं न गृह मरणम तात क्षत्रियाणाम अशौटी अधर्मम कृपणम च तत क्योंकि तात वीर क्षत्रियों का घर में मरण हो यह उनके लिए प्रशंसा की बात नहीं है वीरों के लिए यह कायरता और दीनता अधर्म की बात है इदम दुखम महत्कष्टम पापी निष्ठन प्रतिध्वस्त मुखूति अबात्यान अनुशोचय अरोगा स्पृहती मुहुर्मृत्युर्मेक्षति वीरो दृप्तों परिमानी चुम मृत्युमर्हति यह बड़ा दुख है बड़ी पीड़ा हो रही है यह मेरे किसी महान पाप का सूचक है इस प्रकार आर्तनाद करना विकृत मुख हो जाना दुर्गंधित शरीर से मंत्रियों के लिए निरंतर शोक करना निरोग मनुष्यों की सी स्थिति प्राप्त करने की कामना करना और वर्तमान रुगणावस्था में बारंबार मृत्यु की इच्छा रखना ऐसी मौत किसी स्वाभिमानी वीर के योग्य नहीं है क्षत्रियो तो चाहिए कि अपने सजाती बंधुओं से घिर कर में महान संघार मचाता हुआ तीखे शस्त्रों से अत्यंत पीड़ित होकर प्राणों का परित्याग करे ऐसी ही मृत्यु के योग्य है। हे आविष्टो की मृतम हन्यमा घात्राणी परिणाम सूरवीर छत्री विजय की कामना और शत्रु के प्रति रोष से युक्त हो बड़े वेग से युद्ध करता है शत्रुओं द्वारा छत विक्षत किए जाने पर अपने अंगों के उसे शुद्धुद्ध नहीं रहती है स संख्य निधनम प्राप्य प्रशस्तम लोक पूजित सधर्म विपुल प्राप्य सक्र से सलोकता व युद्ध में लोक पूज सर्वश्रेष्ठ मृत्यु एवं महान धर्म को पाकर इंद्रलोक में चला जाता है सर्वोपाई ऋण मुखा आतिष त्यक्त प्राप्न होतीलोक्यम शूर प्रेष्ठम सूर्यवेद प्राणों का मुंह छोड़कर युद्ध के मुहाने पर खड़ा होकर सभी उपायों से जूझता है और शत्रु को कभी पीठ नहीं दिखाता है ऐसा सूरवीर इंद्र के समान लोक का अधिकारी होता है यत्र यत्र हत सूर शत्रुवे परिवार अक्षयान लभते लोकान यदि दि निम्न सेवते शत्रुओं से घिरा हुआ सूरवीर यदि मन में दीनता न लावे तो वह जहां कहीं भी मारा जाए अक्षय लोकों को प्राप्त कर लेता है इस श्री महाभारती शांति परभड़ी राजधर्मानुशासन परभड़ी सप्तनवतीतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में संतानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ